परिजन धूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणलताी श्री विशाखान्विता आजालबितुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष जगतप्रिय युगधर्मौ वंदे जगत्कुण अनर्पित चरीतुयावतीर्ण सामर्पयतल हरपुरट सुंदरद्विकद संदीप सदा हृदय कंद स्फुतः शचीनंदन जयतां सुरतौर पंगो मन मगति मस्व पदा भोजौ श्री राधाम मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नरम चौत्तम देवीं सरस्वती व्या तत् जय मुदी वांछा वाछाकलुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः <coughs> हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे कुरुत मन मृदया वृंदावन की जय जै, जै जै, जै, जै, जै, जै, जै तो श्री कृष्ण बलराम की जय हो जय जय जय जय की परम मंगल श्री चैतन्य चरताम श्री जय जय जय श्री जगदानंद पंडित महाप्रभु से मिलकर के सनातन गोस्वामी जी से वृंदावन में मिलकर के वापस महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी लौटे और श्री जगदानंद पंडित की अपूर्व निष्ठा उस समय दिखाई कि श्री महाप्रभु की प्रत्येक वस्तु में उनकी अत्यंत निष्ठा और सर्वभूतेश्वश भगवत भाव महात्मना जीव मात्र में जो अपने भाव को ही देखे वो भागवत भागवतोत्तम है तो उनकी भागवत भागवतोत्तमता का दर्शन कराया कि प्रत्येक वस्तु में वे अपने इष्ट की वस्तु का दर्शन करते हैं जो सनातन गोस्वाम जी ने रक्त वस्त्र माथे पर लपेट रखा था उसको भी वे महाप्रभु का वस्त्र समझ करके परम आनंदित है जब ये पता लगता है कि ये महाप्रभु का प्रसादी वस्तु नहीं है तो उनको कहीं अरुचि होती है और श्री रवनाथ सनातन गोस्वामी जी ये वस्त्र धारण कर रहे हैं महाप्रभु के प्रति उनकी निष्ठा को ही प्रकट करने के लिए जगत के सामने उनकी निष्ठा को प्रकट करने के लिए श्री सनातन गोस्वामी जी उन्होंने जान बुझ करके नाटक उस वस्त्र को सिर के ऊपर लपेटा श्री ब्रिज की सारी सामग्री लेकर के गुंजा की माला पीलू के फल श्री गिरधारी इन सब को लेकर के श्री जगदानंद पंडित वृंदावन दो महीने रहे और दो महीने रह करके फिर श्री महाप्रभु की सेवा में ये श्री ब्रज की रासस्थली की बालू लेकर के ये पधारे और वहां पधार करके महाप्रभु से मिले अड़सठवीं प्यार में वर्णन कर रहे हैं श्री रघुनाथ श्री जगन्ना जगदान पंडित जी आ, आ, रग, को सनातन गोस्वामी जी सब लोगों ने विदा प्रदान की और ये सनातन गोस्वामी जी ने विचार किया कि प्रभु निमित्त एक स्थान विचारें कि प्रभु के लिए यहां पर एक रचना यहां पर एक स्थान बनाऊंगा सो द्वादी उनके पास में ही एक मठी पाई एक स्थान जो है उन्होंने उसको मठ उनको मिल गया उसको उन्होंने सुधार करके उसको व्यवस्थित किया से स्थान राखिल गोसाइन संस्कार कोरिया उस स्थान को ही संस्कार करके रखा महाप्रभु के मंदिर के लिए वही जगन्नाथ जी ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है इसके पास में ही एक मठ था बड़ा सुंदर उसी समय साथ में बना होगा जब मंदिर बना उसके साथ में ही तो उस स्थान को ही पाया और उस मठ को संस्कार करके रखा मठिर आगे रोहिल एक छावनी बांधिया आज भी दिख रही है वो और मठ के पास में ही एक छोटी सी कुटिया बना करके अशी सनातन गोस्वामी जी वहां रह रहे हैं द्वार टीले पर सनातन गोस्वामी जी की जहां भजन कुटिया है समाधि है वहां रह रहे हैं छोटी सी झोंपड़ी बना करके छाओ ने बांधिया एक झोपड़ी बना करके वहां पर ये निवास कर रहे शीर्घ चौले नीला चौल गेला जगदानंद श्री जगदानंद पंडित इस प्रकार वृंदावन से विदा होकर के शीघ्र ही नीलाचल में पहुंचे सब भक्त सह गोसाई परम आनंद उस समय श्री गोसाई मनीष मन महाप्रभु सब भक्तों के साथ में अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं उनको प्राप्त करके सब भक्तों के साथ में परम परम आनंद हो रहे हैं प्रभु चरण बंदे सभारे मिलिया महाप्रभुर द्रो आलिंगन केला श्री जगदानंद पंडित महाप्रभु के चरण की वंदना करके जितने भी बंधु थे जगन्नाथपुरी में गंभीरा में उन सभी महाप्रभु के परकर के साथ में मिले महाप्रभु ने श्री जगदानंद पंडित का दृढ़ आलिंगन किया और दृढ़ आलिंगन करके ये वृजरय में होके आए हैं ये भाव से ही अत्यंत स्नेह दिखाते हुए आलिंगन किया तो अत्यंत अत्यंत आलिंगन कर रहे हैं महाप्रभु क्योंकि ये ब्रिज होकर के आए हैं और आज महाप्रभु जगन्नंद को अपने हृदय से लगा करके मानो भावना में ब्रिजवासी जनों का ही आलिंगन कर रहे हैं तो उनसे मिलकर के आए हैं इसलिए परंपरा ब्रिजवासी जनों का ही जैसे आलिंगन कर रहे हैं श्री जगदानंद पंडित ने सनातन नामे पंडित दंडवत कही पंडित ना जगदानंद ने श्री सनातन गोस्वामी जी ने आपको दंडवत कही है ऐसा कहकर के दंडवत की कि सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु को आपको दंडवत कही है और ये कहकर के इस सनातन गोस्वामी जी की ओर से दंडवत का रहा ये कहकर के भेदा था हमारी ओर से दंडोत करना हमारी ओर से प्रणाम करना रासस्थली बालू आदि सब भेट दिल और रास स्थली की बालू गुंजमाला पीलू गिरधारी गिर्धार, गिरधारी की शिला इन सब को इन्होंने विशेष रूप से दिया सब द्रव्य राखिल पीलू दिलेन बाटिया महाप्रभु ने तीन वस्तुएं तो रख ली और सारी द्रव्य तो रख ली मैंने तीन वस्तुएं गुंजमाल वृंदावन की रज और वो गिरधारीला तीन को तो रख लिया और पीलु सबको बाटे पीलू के फल ये न जाने गौरिया पीलू चवाई खाएला अब जो नहीं जाने उस पीलू के फल को खाने की रीत गौरिया जो गौरुदेश का निवासी जो नहीं जाने वो उस पीलू को चबा करके खाए और चबा करके खाए तो मुखे तार छाल गेल, उसका मुंह फट जाए और जो हार पड़े लाता जीव से लार टपके धड़ा धड़ लाल टपके क्योंकि चवा करके खाया तो मुंह जो है वो मुंह में एकदम झंझनाट उसने पैदा की और पैदा करके और मुंह जलने लग जाए और मुंह से लाला तपके बृंदावन ए पुल खाई थे एक खेला बोल वृंदावन के पीलू खा लो ये भी एक खेल हो गया कि कौन वृंदावन के पीलू खा सकता है कौन नहीं खा सकता है ये वहां पर एक तमाशा हो गया ये एक खेला हो गई तो वृंदावन के पीले पीलू के फल खाना भी एक खेल बन गया वो पूर्वी के फल पूरे के पूरे योगित हो निकले जाते हैं उसको दांत नहीं लगाए जाते चबाया नहीं जाता है होता है मीठा परंतु तो उसको पूरा, -पूरा निकला जाए तो वो अच्छा लगता है और ये चबाओगे तो वो मुंह में जलन पैदा कर देगा और लात ट अपका है आगमन सभार उल्लास श्री जगदानंद लौटकर के आ गए हैं सुनकर के सबके मन में अत्यंत उल्लास है इस प्रकार नीलाचल में श्री प्रभु विभिन्न विलास कर रहे हैं विभिन्न लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं एक दिन प्रभु यमेश्वर टोटा याइले, याइते, सही काले देवदासी लागे ले गाईते एक दिन श्री महाप्रभु एक लीला वर्णन कर रहे हैं कि यमेश्वर में जा रहे थे यमेश्वर टोटा वहां पर जा रहे थे ये जगन्नाथपुरी का ही पुरी नगर उसका ही एक भाग है शिवजी का मंदिर है यमेश्वर में और शिव महाप्रभु ने वहां पर बड़ा किया था तो यमेश्वर टोटा शायद इसी के पास में यमेश्वर टोटा के पास में ही दंड भंग भी हुआ था उसी प्रसंग में तो यमेश्वर टोटा गए और उस समय कोई देवदासी गायन कर रही थी गुर्जरी राग लय सुमधुर स्वरे गीत गोविंद पद गाए जग मन हरे वो गुर्जरी राग में सुमधुर स्वर में ये देवदासी गीत गोविंद के किसी पद को गा रही थी और ये पद का गायन सबके मन को हरण करने वाला था दूरे गान सुन प्रभु फैल आवेश दूर से गायन को सुनकर के उसे समय श्री महाप्रभु को प्रेम का आवेश आ गया और श्री महाप्रभु को यह होश नहीं है कि कोई स्त्री गा रही है कि पुरुष गा रहा है न जाने विशेष स्त्री पुरुष इनके भेद को इनके गुणों को भी महाप्रभु नहीं पहचान पा रहे कि कौन गा रहा है और तारे मिलने प्रभु आवेश धाईला और उससे मिलने के लिए श्री प्रभु एकदम आवेश में दौड़ चलेजेर बार हए छुटीला चलिला रास्ते में शिजेर बाघ बारी माने कांटे की बारी भी थी कांटे की बैर थी बनी हुई थी परंतु श्री महाप्रभु इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कहा कांटे हैं तो कांटे की जो बारी थी उस बाड़ी को होते हुए भी छुटिया चालीला महाप्रभु बिना परवाह किए वहां दौड़े हुए चले जा रहे छुटे चले जा रहे हैं मान बिना संकोच के वहां दौड़े हुए चले जा रहे हैं आगे कांटे लागे यह कछुना जल जान लीला उनके अंग में कांटे लग गए हैं इसको भी श्रीमंत महाप्रभु ने नहीं जाना आस्ते व्यस्ते गोविंदे धाइला और गोविंद उस समय अस्त होकर के एकदम महाप्रभु को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े और धाइया प्रभु स्त्री आछे अल्प दूत महाप्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं और स्त्री महाप्रभु से कुछ दूर ही रह गई वो देवदासी तब चिल्ला करके गोविंद ने आ, महाप्रभु को सचेष किया कि स्त्री गाय रुको रुको स्त्री गायन कर रही है भले गोविंद प्रभु कैल कोले ऐसा कहकर के श्री गोविंद ने महाप्रभु को रोक लिया और जेठ भर करके महाप्रभु को पकड़ लिया प्रभु कैल कोले स्त्री नाम सुनी प्रभु बाह्य हो जब स्त्री सुना तो महाप्रभु को अब बाह्य दशा हुई बाह्य ज्ञान हुआ और पुनरअ सही पथे बहुरी चलला और दोबारा उसी मार्ग से श्री महाप्रभु लौट करके चले आए मान कांटे वाले मार्ग से चले आए जो बहुड़ी माने जो लौटने की जो महाप्रभु का रास्ता है वो भी उसी रास्ते से श्रीमंद महाप्रभु माने काटे वाले रास्ते से ही महाप्रभु लौट करके चले आए और गोविंद को धन्यवाद देते हुए महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रभु कहे गोविंद राखे ले जीवन आज तूने मेरे जीवन की रक्षा की हाय स्त्री स्पर्श हो जाता तो हई ले अमार हईते मरण मेरा मेरी तो मृत्यु ही हो जाती सन्यासी होकर के महाप्रभु जो सनातन मर्यादा है उसका बड़ा भारी पालन करने वाले तो कह रहे हैं कि आज यदि सन्यासी होकर के स्त्री का स्पर्श मुझे हो जाता तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता आज तो मेरा मरण ही हो जाता ये ऋण शोधित आमी नारीमार तो हे गोविंद आज तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है इस ऋण को मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगा इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊंगा तुमने मेरे धर्म की रक्षा की सन्यासी धर्म की रक्षा की गोविंद कहे जगन्नाथ राख है मुई कौन छात्र श्री गोविंद कह रहे मारे मैं आपकी रक्षा करने वाला कौन होता हूं श्री जगन्नाथ ने आपकी रक्षा की है मुई कौन छात्र मैं तो एक राख धूल हूं मैं तो कहीं टिकता ही नहीं हूं मैं तो धूल हूं प्रभु कहे तुम्हें मोर संगई रहे बा प्रभु कह रहे हे जगन्नाथ हे गोविंद तुम मेरे साथ में ही सदा रहना गोविंद तुम मेरे साथ में ही रहा करो जहां जहां मोर रक्षा है सावधान होइबा बा जहां तहा मैं कभी व्याकुल हो जाऊं तो तुम मेरी सर्वदा रक्षा ही करना तो जहां तहा मोर रक्षा है तुम मेरी रक्षा करना सावधान होकर के ऐसा कह करके श्री प्रभु ने प्रभु गेला निज स्थान है लौट करके ऐसा कह करके महाप्रभु लौट करके फिर अपने स्थान माने गंभीरा में ही आ गए शुनि महाभय हरिल स्वरूप आदि मने इस घटना को जब स्वरूप आदि ने सुना तो उनको बड़ा भय रहा कि महाप्रभु को होश है नहीं कहीं भी कृष्ण नाम कृष्ण गायन सुनते हैं महाप्रभु आवेश में चले जाते हैं यह भी होश रहता नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है इसका भी विचार नहीं है और फिर यदि इन्होंने स्पर्श कहीं कर लिया प्रकृति का स्त्री का और बाद में इनके मन में क्लेश आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समस्या आ जाएगी ये तो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे कह रहे कहने क्या आयार हईते मरो स्त्री स्पर्श लेपर्श मैंने कर लिया होता तो मेरा क्यों मृत्यु हो जाती तो कहीं उल्टा सीधा कार्य नहीं कर बैठे इसलिए सब लोग बड़े सचेष्ट हो गए कि भाई महाप्रभु को होश तो रहता नहीं है ये आवेश में जाने क्या करते हैं कहीं कुछ हो गया घटना घट गट गई तो बड़ा अद्भुत हो जाएगा ए था तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ इधर तपन मिश्र जो है उनके पुत्र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है रघुनाथ भट्टाचार्य रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र है प्रभु के देखे थे चौलीला छाण कार्य ये काशी में आ गए थे पहले थे महाप्रभु जब आश्रम में थे और पूर्व बंगाल में ढाका में महाप्रभु ने अपनी पाठशाला खोली उस समय वहां पर मिले थे महाप्रभु इनसे जल्दी जल्दी आ गए कह रहे हैं कि मैं काशी में मिलूंगा और काशी में महाप्रभु इनके साथ में मिले इनके घर पे रहे आनंदपुर और फिर महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो ये था तपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य श्री रघुनाथ भट्टाचार्य जो श्री तपन मिश्र के पुत्र हैं प्रभु के देखते चल ला छाड़ सर्व कार्य ये प्रभु को देखने के लिए सारे कार्यों को छोड़ करके प्रभु को देखने के लिए चले काशी हे चललाते हो गौड़ पिया काशी से ये गौर देश के रास्ते से बंगाल के रास्ते से चले सेवक चले झाली बहिया और उस समय इनके साथ में एक सेवक एक झाली जो है चालिए पेटी ही समझ लो एक पेटी जो है उसको लेकर के साथ में जा रहा है सामान जो है महाप्रभु की भेंट करने का भी और वैसे भी अपने व्यवहार का भी सामान उस सब को लग करके चल रहा है तारे मिल ला विश्वास रामदास इनको बगल में इनके रास्ते में इनकी भेंट एक व्यक्ति से हो गई उसका नाम था रामदास विश्वास विश्वास ये सड़ने में है और रामदास विश्वास मिल गए गौरंददास बाबा कहते थे कि विश्वास महाशाय दर्शन हो लेना तो सब कुछ हो गया पर तो विश्वास पैदा नहीं हुआ मधुर बच्चन कहते कि विश्वास मोशा दर्शन ना कि विश्वास मोशाही जो है उनका दर्शन विश्वास महाशय का दर्शन नहीं हुआ तो ये विश्वास जो है वो बहुत बड़ी बात है तो विश्वास हो जाए विश्वास का दर्शन हो जाए तो सब कुछ मिल जाए तो यही यही बात करें ये विश्वास रामदास विश्वास ये मार्ग में मिले विश्वास शाखान कार्य हो राजार विश्वास ये विश्वास किसी राजा के विश्वास खाने के कर्मचारी थे माने राजा के जो कोषागार है विश्वास खाना उस विश्वास खाने के ही ये कर्मचारी थे परंतु तो रामदास विश्वास जी ये बड़े शास्त्र के वेतपात थे शास्त्र के बड़े वेतपात थे विश्वास खाना कायस्थ राजा विश्वास विश्वास खाना के ये माने जो कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है उसके ये कई सेवक थे कायस्थ माने लेखा रखने वाले थे और राजा विश्वास राजा के बड़े विश्वास पात्र भी थे ये भी प्रथाप्रुद्ध महाराज उनके भी बड़े विश्वास पात्र थे ये सर्व शास्त्र प्रवीण काव्य प्रकाश अध्यापक ये सर्व शास्त्र में प्रवीण थे और काव्यशास्त्र ग्रंथ के अध्यापक थे शास्त्र इनको बहुत शास्त्र के बड़े एक्सपर्ट थे काश ये मम्मट का ग्रंथ है और काव्यशास्त्र को पुस्तक करने वाला पोइटिक्स का ग्रंथ है तो काव्य प्रकाश उसके अध्यापक थे परम वैष्णव रघुनाथ उपासक परम वैष्णव हैं रघुनाथ जी के उपासक हैं अष्टप्रहर रामचंद्र जपे रात्रि दिन दिन रात रामचंद्र इनके नाम का जप करें सर्व त्याग चल जगन्नाथ दर्शन श्री जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए ये सब कुछ त्याग करके श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए चले रघुनाथ भट्ट पथे ते मिलला रास्ते में ही इनकी भेंट श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामीपात से हो गई रघुनाथ भट्ट जी से हो गई भट्टे झाली माथा कौरी रोहिया ये श्री रघुनाथ भट्ट जी की झाली को अपने माथे पर रख कर के चले बोले तुमको चलने की ले ऐसे कहकर के श्री रघुनाथ भट्ट जी की जो पेटी है सामान की पेटी उसको झाली को अपने माथे पर रख कर के और ये चल रही है सातु चल रहे नाना सेवे करे करे पाद सम्मा हूं धन्य है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की ये सेवा कर रहे हैं इनके पैरों को दबाएं इनको देख करके रघुनाथ ताते रघुनाथ संकोचित मन श्री रघुनाथ गोस्वामी के हृदय में संकोचित मंद हो इनको देख करके संकोचित मन हो रहा है और कह रहे हैं श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम्हें बल लोक पंडित महाभागवते सेवा न करो सुखे चल मोर साथे। बोल भाई तुम बड़े आदमी हो राजा के इतने ऊंचे पद पर हो पंडित हो महाभागवत हो तीन तीन गुण तुम में विद्यमान तुम मेरी सेवा मत किया करो ये चरण सेवा मत किया करो मेरे साथ साथ तुम चलो बस इतना रामदास कहे माना आमी शुद्र अधम, मैं तो शूद्र अधम हूं ये के वचन है मैं शुद्ध अधम हूं ब्राह्मण की सेवा यही निज धर्म ब्राह्मण की सेवा करना ये तो मेरा निज धर्म है मैं कायस्थ हूं अधम हूं ब्राह्मण की सेवा करना ये मेरा निज धर्म संकोच नकार तुम आम तुम्हार दास आप संकोच में करो मैं तुम्हारा दास हूं तुम्हारी सेवा करने कर हृदय उल्लास तुम्हारी सेवा करने पर मेरे हृदय में बड़ा उल्लास प्राप्त होता है और ऐसा कहकर के एक बली झाली बहे करें सेवन ये पेटी सिर पे उठा कर के ले चले श्री रघुनाथ भट्टोस्वामी जी के चरणों की सेवा करें और रघुनाथे तारक मंत्र जपे रात देने और तारक मंत्र श्री राम मंत्र इनका ये दिन रात्र जप कर रहे हैं तो रहेनाथ रामचंद्र जी का जो नाम जो तारक मंत्र है वह तारक मंत्र दिन रात ये जपते तारक को पारक दो प्रकार के मंत्र कहे गए हैं तारका जायते मुक्ति ही हरिभक्ति पारका तारक से मुक्ति की प्राप्ति होती है और पारक मंत्र से प्रेम की प्राप्ति होती है तो ये श्री मथुरा क्षेत्र के भी ये दो गुण है तारक और पारक श्री रु गोस्वामी जी ने इन दोनों गुणों का खूब वर्णन किया है तारक से मोक्ष की प्राप्ति और पारक से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति यमुना नाजी तारक हैं और पारक है दोनों हैं गंगा के संपर्क से श्री गंगा भी पारक गुण से युक्त होकर के विराजमान तारक गुण तो उनका अपना है ही परंतु वे भी प्रेम दात्री होकर के विराजमान होती ऐ मत रघुनाथ आइला नीला चले इस प्रकार श्री रघुनाथ गोस्वामी ये अपने पिता से अनुमति लेकर के नीला चल आए महाप्रभु के पास में आए पिता आ गए हैं पिता पुत्र दोनों आ गए हैं काशी में काशी से पिता से आज्ञा लेकर के कि मैं महाप्रभु से मिल मिल तो तो श्री तपन मिश्री जी ने इनको आदेश दिया जाओ तो महाप्रभु के चरणों के पास में आकर के बड़े कुतूहल पूर्वक ये मिले और दंड प्रणाम कर भट्ट पौलीला चौर ने प्रणाम करके श्री महाप्रभु के चरणों में लेटे प्रभु रघुनाथ जान कैल आलिंगन और उस समय श्री प्रभु ने भी जान लिया पहचान गए कि रघुनाथ है और रघुनाथ जान करके प्रभु ने इनका आलिंगन किया मिश्र आर शेखरे दंडवत जनाइल श्री रघुनाथ भट्ट जी ने तपन मिश्र और श्री शेखर चंद्र शेखर जी इन दोनों की दंडवत महाप्रभु को निवेदन की कि दोनों ने दंडवत कह है महाप्रभु ने ताभाल वार्ता पूछला और कुछ प्रश्न हो रहे हैं महाप्रभु इन सब की वार्ता पूछ रहे हैं सबके समाचार पूछ रहे हैं और कह रहे हैं भाल भाई आइला देख कमलोचन बड़ा अच्छा हुआ जो तुम कमल लोचन अर्थात श्री जगन्नाथ जी उनका दर्शन करने के लिए आए हमारे जगन्नाथ जी का एक नाम है कमल लोचन जय कमलोचन दूर से जय कमलोचन शाखा नेत्र चक्र नेत्र ये जगन्नाथ जी का नाम है शाखा नेत्र और कमल लोचन ये जगन्नाथ जी के विशिष्ट नाम है तो भाल आइला देख कमल लोचन कमल लोचन दर्शन करने के लिए आए बड़ा अच्छा हुआ आज हमारे था करु प्रसाद भोजन आज तुम यहां मेरे पास में ही प्रसाद भोजन करना गोविंद कहीं एक बाशा दिवाएला गोविंद से कहकर के इनको भी एक कोठरी कहीं दिलवाई रहने के लिए स्वरूप आदि भक्त सोने मिला और स्वरूप गोस्वामी इत्यादि जितने भक्त सने हैं भक्त उनके साथ में श्री रघुनाथ भट्ट का मिलन हुआ ए मत प्रभु रहिला रोहिला मास इस प्रकार श्री रघुनाथ भट्ट ये महाप्रभु के साथ में आठ महीने तक जगन्नाथ में रहे जगन्नाथपुरी में रहे दिने दिने प्रभुर कृपा बढ़ है उल्लास दिन प्रतिदिन श्री महाप्रभु की इनके प्रति कृपा बढ़ रही है चल रहा है और वो कृपा निरंतर बढ़ रही है मध्य मध्य प्रभु निमंत्रण घर भात करे सार विविध व्यंजन मध्य मध्य में ये बीच बीच में महाप्रभु के लिए निमंत्रण भी करते हैं और अपने हाथ से भात की रचना करते हैं विविध प्रकार के व्यंजन करते हैं तो श्रीमद् भागवत के गायन में संगीत के गायन में और पाक रचना में बड़े कुशल रसोई करने में भी बड़े कुशल है श्री रघुनाथ भट्ट जी अपने हाथ से रसोई करके महाप्रभु को सुंदर सुंदर साम सामग्री सिद्ध करके महाप्रभु को भोजन कराएं तो मध्य मध्य महाप्रभु करे निमंत्रण घर भात करे सार विविध व्यंजन अपने घर में ही भात करते हैं और अमृत रूप जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों की भी रचना करते हैं रघुनाथ भट्ट पाके अति सुंदर पूर्ण रघुनाथ भट्ट जी रसोई करने में बड़े निपुण हैं। जय राधे से ही हय अमृत इनके हाथ की हथौटी ऐसी है कि जो भी रचना करें जो भी रंधन करें वो रंधन अमृत के समान हो जाए परम परम चतुर होकर के विराजमान रसोई परम संतोष प्रभु करियन भोजन, इनके साथ में परम संतोष के साथ में श्री प्रभु भोजन करें और प्रभुर अवशेष पात्र भट्टेर भक्षण और श्री महाप्रभु का अवशेष पात्र महाप्रसाद उसको श्री भट्ट स्वयं बड़े आदर के साथ में अधरा जो है श्री महाप्रभु का उसको ग्रहण कर रहे हैं भक्त पद रज और भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष ये तीन ही महाफल भक्त के चरण रज भक्त के चरण की धूल और भक्त का भुक्त शेष प्रसाद ये तीन वस्तुएं हैं केवल फल देने वाली नहीं है महाफल महाफल को देने वाली ये तीन वस्तुएं वैष्णवों का चरण मतलब वैष्णवों का प्रसाद और वैष्णवों की चरणा तो ये महाफल देने वाली है तो प्रभु इनके यहां पर आनंदपूर्वक प्रसाद पाए और ये महाप्रभु के प्रसाद को ग्रहण कर प्रभुर अवशेष पात्र भत्ते भक्षण अवशेष पात्र जो है वो रघुनाथ भर्जी का भक्षण है रामदास प्रथम यब प्रभु रे मिलना महाप्रभु अधिक तारे कृपा करिला जिस समय रामदास विश्वास पहले महाप्रभु से मिले थे उस समय श्री महाप्रभु ने सामान्यतः ही इनका स्वागत किया इनसे मिले तो विशेष कृपा प्राप्त नहीं हुई थी इनके ऊपर अंतरे मुमुक्षु ते हो विद्या मुद्यागर्भवान सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान महाप्रभु ने इनके ऊपर विशेष कृपा नहीं की क्योंकि अंतरे मुमुक्षु भीतर इनके हृदय में जो भाव है वो ये है कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर लू और राम नाम का आश्रय जो निरंतर कर रहे हैं वो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही ये कर रहे हैं क्योंकि तो तारक मंत्र है इसे संसार को छोड़ाने के लिए राम नाम का आश्रय ले रहे इनको विद्या का भी गर्व है कि सर्वोत्तम जो विद्या है वो काव्य कला है और उस काव्य कला में ये बड़े चतुर हैं व्याकरण को बाल शास्त्र कहा गया केवल भाषा का बोध कराने वाला शास्त्र कहा कहा गया उसकी उतनी महिमा नहीं है तर्क को केवल किसी वस्तु के भाव को समझने में सहायक मात्र माना गया। इसे तर्का, तर्का, जिसके द्वारा किसी चीज का प्रतिपादन किया जाए उसका नाम तर्क है आंवीक्षिकी माने हेतु को देखकर के फल को प्राप्त करना ये जो अंवीक्षिकी तर्क विद्या है मीमांसा और न्याय इनको भी केवल अर्थ को समझने में सहायक मात्र माना गया परंतु साहित्य मूल विद्या है साहित्य का साहित्य को मूल विद्या कहा गया इसलिए ये साहित्य के अध्यापक है और उसमें भी काव्य प्रकाश जैसे ग्रंथ के अध्यापक हैं, इसलिए इनको अपनी पंडिताई का बड़ा अभिमान तो इनके हृदय में अंतरिमु और विद्या विद्यागर्वान भीतर मुद्यागर्वान भी हैं और विद्या भी हैं। सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान श्री महाप्रभु तो सर्वज्ञ भगवान हैं, वे सबके चित्त को जानने वाले तो वैया कर महाप्रभु अभूत नहीं हो नैिक और तार्किक होने से भी महाप्रभु अभूत नहीं हो यदि कोई मीमांसा के आधार पर विवेचन करे तब भी श्रीमद महाप्रभु उतने ज्यादा अभूत नहीं हो बलवाचार्य जी की टीका उसकी भी केवल मीमांसा के अभिमान के, के कारण थोड़े कुछ दिन के लिए उपेक्षा की बोले मूल जो तत्व तो है उपासना तत्व तो, वो हमको परमपर प्रिय है तो ये महाप्रभु का एक स्वरूप है तो सर्वचित ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान प्रभु सबके चित्त को जानने वाले हैं सर्वज्ञ भगवान हो करके विराजमान हैं। और काव्य में तो अनेक अनेक कवियों की कविताओं में महाप्रभु ने दोषों का निरूपण किया जो कवि है उसके द्वारा गंगा वर्णन में या अनेक अनेक जगह उनके काव्यों में दोष है वो उसका श्री स्वरूप दामोदर ने और महाप्रभु ने अनेक जगह कवियों में भी काव्य दोष उनसे कहीं उसको उसकी निंदा की तो महाप्रभु सर्वज्ञ भगवान होकर के विराजमान मूल लक्ष्य यह है कि हमें श्री कृष्ण प्रीति चाहिए वहां पर जिसका ध्यान है उसको तो महाप्रभु स्वीकार करें और ये कहीं कोई पांडित्य प्रदर्शन है तो महाप्रभु उसको विशेष रूप से स्वीकार न कर रामदास नीलाचले वास पट्टाय गोष्ठी के, के पढ़ाए काव्य प्रकाश श्री रामदास ने नीलाचल में निवास किया और गोपीनाथ पट्टनायक इनके परिवार को काव्य प्रकाश इन्होंने पढ़ाया गोपीनाथ पट्टनायक उनके उनको पर, जिनको सूर्य पर चढ़ाया जा रहा था और महाप्रभु की कृपा से जिनको उतार लिया गया केवल मन की इच्छा मात्र से ही कहीं को उतार लिया गया था रहे प्रभु भट्टे विदा दिला इधर आठ मास श्री रघुनाथ भट्ट महाप्रभु के पास में रहे और मा, इन्होंने महाप्रभु ने इनको विदा दी इनसे कहा कि आप तुम अपने पिता के पास में काशी जाओ और कुछ आदेश दिए रघुनाथ भट्टी को पहला आदेश ये था कि विवाह ना करे हो बोलू निषेध तुम विवाह मत करना शादी मत करना शादी करने का निषेध किया वृद्ध माता पिता या करो सेवन वृद्ध माता पिता उनके पास में जाकर के उनका उनकी सेवा करो माता पिता की सेवा करो और वैष्णव पास भागवत और अध्ययन और भागवत का किसी वैष्णव के पास में रह करके ही अध्ययन करना कहीं काशी में रह करके पंडित और ज्ञानियों की समान में आकर के भागवत का अध्ययन करना वहां पर जो वैष्णव जन है उनके पास में ही रहकर के भागवत का अध्ययन करना क्योंकि भागवत का तात्पर्य अंत में कृष्ण भक्ति ही है प्रेमा भक्ति ही भागवत का तात्पर्य है भागवत का तात्पर्य साइज मुक्ति प्राप्त करना नहीं है ये कहीं स्पष्ट रूप से दिखाया कि वैष्णव पास भागवत करो अध्ययन तो तीन आदेश दिए विवाह मत करना नहीं तो बंधन ज्यादा हो जाएगा माता पिता की सेवा करना बेपरम परम वैष्णव है भागवत है उनकी सेवा करो और वैष्णव के पास में भागवत का अध्ययन करो नीला चले फिर से एक बार नीला चल अवश्य मुझसे मिलने के लिए एत दिल तार गले ऐसा कहकर के श्रीमंत महाप्रभु ने अपने गले से उतार करके एक माला इनको दे दी सो so, काष्ट की जो आ, आ, का दिल तार बोले इनके गले में वो माला जो है प्रसादी माला वो पहना दिए करी प्रभु विदाए तारे देला आलिंगन करके श्रीमंत महाप्रभु ने इनको विदा दिया विदा किया प्रेमे भट्ट ये प्रेम में गढ़ गां होकर श्री रघुनाथ भट्ट उस समय को कार लगे सौरूप आदि भक्त आज्ञा मांगिया स्वरूप गुसाई आदि के पास में रघुनाथ भट्ट गए उनसे आज्ञा मांगी और प्रभु आज्ञा पाया और ये प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके बारासी में आए महाप्रभु को जहां विशेष रूप से प्रचार का कार्य करना है वहां पर महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने की ग्रह ग्रहण करने की आज्ञा दी नित्यानंद प्रभु को आज्ञा थी तुम विवाह करो, क्योंकि आगे जगत का कल्याण करना है तो वहां आज्ञा दी और रघुनाथ भटी को आज्ञा दी विवाह मत ने तो ये अधिकार देख करके श्रीमंत महाप्रभु जगत का भी कल्याण हो ये भी विचार रखते हैं तो किन्ही लोगों को जगत कल्याण के लिए विवाह का आदेश देते हैं श्री गोपाल जो हैं, उनको महाप्रभु ने विवाह करने की आज्ञा प्रदान की कि तुम विवाह करो और किसी को आज्ञा नहीं दे रहे स्वरूपाद भक्त ठाई आज्ञा मांग्या महाप्रभु के परकर में सब तरह के जन विराजमान हैं। वहां श्री मुरारी गुप्त जैसे राम भक्त भी विराजमान हैं, श्री अद्वैताचार्य शिव स्वरूप होकर के भी विराजमान हैं, कर्मकांड मीमांसा के भी बड़े भारी पंडित पंडित हैं इसी प्रकार श्री महाप्रभु के, के भक्त परकरण में श्री नारायण के भक्त बहुत से विराजमान हैं। श्रीवास पंडित नारायण उपासक होकर के विराजमान तो महाप्रभु की स्थिति तो यह है कि महाप्रभु में सब धर्म सब मत सबके लिए परम परम आदर का भाव विराजमान है और कहीं भी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता उसको उसमें महाप्रभु बधे हुए नहीं है महाप्रभु का व्यक्तित्व एक विश्वजनीन व्यक्तित्व है ग्लोबल पर्सनैलिटी है महाप्रभु और सभी को अपूर्व से महाप्रभु बहुत छोटी सी बात है तो अपन तो सब सभी को श्रीमंद महाप्रभु बहुत आदर प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे वहां से आकर के ये विराजमान हुए और महाप्रभु विशेष रूप से ये कह रहे हैं भक्तिया भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न चिटी क्या भागवत के तत्व को भक्ति के द्वारा ही जाया, जाना जा सकता है न बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है न टीका के द्वारा जान, जाना जा सकता है चार बस्तों और घरे पिता माता सेवा कैला श्री रघुनाथ भट्ट लौट करके आए काशी में इन्होंने चार वर्ष तक अपने माता पिता की सेवा की वैष्णव पंडित था भागवत पढ़े और जो वैष्णव पंडित है उनके सामने ही भागवत को इन्होंने पहा पिता माता काशी पाए उदासीन होया जब माता पिता दोनों ही काशी प्राप्त हो गए तब ये उदासीन हो गए और पुनः प्रभु आयला ग्रह आदि छाणिया और अपने घर आदि को छोड़कर के दोबारा ये महाप्रभु के पास में आए और पूर्ववत अष्टमाश प्रभु पास छिला और पहले की तरह से आठ महीने तक महाप्रभु के पास में ही रहे अष्टमास प्रभु आज्ञा बीत जाने के बाद में प्रभु ने इनको आज्ञा दी कि आज्ञा रघुनाथ जहां वृंदावन है मेरी आज्ञा से तुम वृंदावन में जाओ वहां रूप सनातन के स्थान पर रहना उनके पास में रहना भागवत पढ़ना भागवत का प्रवचन करना और सदा ला कृष्ण नाम सदा कृष्ण नाम लेना आचर कर, कृ, कृपा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान परे कृपालु हैं जल्दी से कृपा करेंगे एक बल प्रभु तारी आलिंगन कई ऐसा कह करके श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को महाप्रभु ने आलिंगन किया और प्रभु की कृपा से ही प्रेम में मत तो आज महाप्रभु के प्रेम वैभव को प्राप्त करके उस आलिंगन को प्राप्त करके जो प्रेम वैभव रूप है इनके हृदय में वैभव की जो लक्षण है वे प्रकट हुआ है चौदह हाथ की जगन्नाथ है तुलसी माला जगन्नाथ जी की तुलसी माला चौदह हाथ की उसको ये सामने रखे पहने छोटा पान बीड़ा और खुला पान का जो बीड़ा है वो बीड़ा जो पुजारी ने इनको दिया महोत्सव पाया चला बड़े उल्लास के साथ में उन्होंने वो बीड़ा जो है वो बीड़ा प्राप्त किया था पान का छोटे पान का बीड़ा वो प्राप्त किया था से माला छोटा पान प्रभु तारे धीला श्री महाप्रभु ने वो माला और पान इनको दिया इष्ट देव और माला धरिया राखिला और उस माला को इष्ट देव समझ करके ही ये अपने पास में सुरक्षित रखे प्रभु ठाई आज्ञा लया आयिला वृंदावन प्रभु के पास से आज्ञा लेकर के वृंदावन आए आश्रय को ले आश रूप सनातन और उस समय श्री रूप तन इनका आश्रय लेकर के विराजमान हुए रूप की गुस्साई में रूप गोसाई जी की सभा में करे भागवत पठन जहां रूप गोस्वामी बैठे हैं उनकी सभा में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पास आप श्रीमद भागवत का पाठ करें और भागवत पढ़ी प्रेम आलो आए तालमान और भागवत का पाठ करते समय इनका मन सही प्रेम में डूब जाए और उस समय अश्रुकंप गदगद ये इनके अंग में उदय हो जाए नेत्र कंठ आंसुओं से अवरुद्ध हो जाए और न पावे कृष्ण कथा का पाठ करने में भी श्रीमद् भागवत का पाठ करने में भी समर्थ न अश्रु हो अश्रुकंप गद्द होकर के विराजमान हो कंठ अवरुद्ध हो जाए पढ़ नहीं पाए पिकस्वर कंठ रागेर विभाग कोयल के समान इनका कंठ है और राग के साथ में ये एक ही श्लोक को फिराए तीन चार राग अलग अलग राग में फिरा करके ये उस श्लोक का गायन करें रागों के अपने अपने रस हैं कुछ राग शोक को प्रकट करने वाले हैं जैसे पीलू आदि राग रामकली इत्यादि जो हैं वे राग कहीं उल्लास को प्रकट करने वाले हैं नट आदि जो राग हैं वे विशेष रूप से कहीं नृत्य और ताल इनके भेदों को प्रकट करने वाले हैं सारंग कहीं उल्लास जो बिहार राग है वो कहीं मिलन का जो उल्लास है बिलास उस लास को कहीं प्रकट करने वाला तो उस राग में वो ही भाव अधिक सुंदरता के साथ में व्यक्त हो उन रागों को यह प्रकट करते हुए विशेष रूप से गायन करें इसलिए एक ही श्लोक को अलग अलग भाव मुद्राओं में अलग अलग राग के साथ में ये गायन करें और उन राग में जो मूल भाव है स्थाई भाव या संचारी भाव उन स्थाई भाव और संचारी भाव को ये प्रकट करते हुए विराजमान तो एक श्लोक पढ़ी फिर तीन चार राग अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए उसके एक एक पद को अलग अलग प्रस्तुत करने के लिए तीन चार रागों में उसी श्लोक को गाकर के प्रकट करें और उसमें उस राग के भीतर उस श्लोक के भीतर विराजमान जो भाव है वो भाव अधिक अभिव्यक्त होता है कृष्ण सौंदर्य माधव ये पढ़े सुने प्रेम विभल हो तबे कि जाने कृष्ण के सौंदर्य माधव का जब पढ़े सुने तब प्रेम में विभल हो जाए कुछ भी पता नहीं है गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण श्री गोविंद चरणों में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और गोविंद चरण अरविंद यार प्राण धन गोविंद चरणारिंद इनके प्राण धन के ही शिष्य कहे गोविंद मंदिर कौर आरोप रघुनाथ भट्ट जी ने ही जयपुर के जो राजा थे वे इनके अपने शिष्य थे उन शिष्य से कहकर के गोविंद मंदिर की शिव वृंदावन में रचना कराए नि शिष्य से कहकर के बना तो बाद में श्री गोविंद मंदिर अः 1645 में गोविंद मंदिर बना जबकि श्री गोविंद देव जी वो प्रकट हो गए थे पंद्रह में तो बहुत बाद में बना गोविंद मंदिर परंतु तो आनंद पूर्वक विराजमान हुए 17 वर्ष बाद जब गोविंद जी प्रकट हो गए उसके 17 वर्ष बाद फिर श्री राधा रानी गोविंद जी के पास में आ करके बुवक हो है तो ठीक तभी रास बढ़िया होगा इसलिए जब सत्र के सत्री गोविंद देव जी सेवा स्थापन हो गई के हो गए तब श्री राधा ने जी के साथ में साक्षात प्रकट हुई और समय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये तीनों जो मंदिर स्वरूप थे जो राधालिंगित कृष्ण स्वरूप थे उनमें रास के लिए अलग से श्री राधा रानी का स्थापन हुआ पहले तो गाधी सेवाई रही होगी या आलिंगित कृष्णी रहे होंगे फिर बाद में श्री पुरिया जी इनके साथ में विराजमान हुए और इनमें गोपीनाथ जी उनके पास में दो प्रिया जी आ गई माने पहले राधा रानी जो विराजमान थी अब वो गोपी गोपीनाथ जी लंबे और राधा रानी छोटी तो थोड़ी तो जोड़ नहीं जम रही थी तो भक्तों को उतना रसोल्लास नहीं हो रहा था कि जोड़ी बढ़िया नहीं मिल रही है राधा रानी बहुत घुट्टी हैं छोटी हैं तो फिर प्रताप को जब पता लगा या बाद में पता लगा उस समय प्रताप रुद्ध के वंश को जब पता लगा उस समय श्री गोविंद देव जी के लिए श्री गोपीनाथ जी के लिए दूसरी बड़ी जो अः राधा है उनके स्वरूप को पधराया गया अब श्री पहली राधारणी जो है उनको देख करके बड़ी राधारणी कहीं रूठ रही है कि तो जाने कौन को सपने साथ में लिए बैठ बैठे हुए हैं तो उसने फिर मध्यम श्री गोपीनाथ जी ने समझाया कोई अलग नहीं है तुम्हारी ही स्वरूप है और उस समय दो राधारणी माने प्रकाश वेद से रास में दो राधारणी दो राधारणी के स्वरूप को पधरा करके विराजमान हुए तो गोपीनाथ जी का जो स्वरूप है उसमें दो राधा रानी है एक राधारानी पुरानी थी और फिर उनके प्रकाश में दूसरी राधारानी फिर संघ विराजमान दोनों ही राधा रानी को करके तो निजी शिष्य का ही गोविंद मंदिर कराया फिर बाद में जितने भी स्वरूप है उनके साथ में फिर ललताजी के स्वरूप को और गोविंद के साथ में भी श्री ललताजी का स्वरूप राधारानी का स्वरूप दोनों स्वरूप जो है उनको पधराए वंशी मकर कुंडल आदि भूषण कौर दिल श्री गोविंद जी के शंघर उनकी भी राजा ने रचना करवाई सोने की बंशी सोने के मकर कुंडल आभूषण ये सब बनवाए ग्राम वार्ता नहीं सुने न कहे जुबाए संसार की वार्ता कभी सुनते नहीं है जुवा पे कहते नहीं है कृष्ण कथा पूजा इनमें ही इनका अष्ट प्रहर बीतरा श्री कृष्ण कथा श्रीमद भागवत उनके अध्ययन में और श्री कृष्ण पूजा में इनका आष्टप्रहर जा जा रहा है वैष्णव निंद कर्म नहीं ही पाड़े काम है वैष्णव के कोई निंद कर्म है उसको निंदा को कभी सुनते भी नहीं कोई कहे कि वो ऐसा कर रहा है हम हमसे मत कहे चलो हटो यहां से हमसे कहने की जरूरत नहीं है तो वैष्णव के निंद कर्म को कभी कान में भी नहीं पड़ने दें। स्वयं आचरण करना तो बड़ी दूर की बात है उसे सुनना भी नीचा है सवे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने यही जाने सब लोग परम भागवत हैं कृष्ण भजन करते हैं महाप्रभु की दी हुई जो माला जिस समय ये लीला चिंतन करने के लिए बैठे उस उस माला को गले में पहन ले प्रसाद कौरार साहब बांध गले और प्रसादी जो चंदन है उस चंदन के साथ में उसे गले में बांध करके गले में लटका करके चंदन को भी गले में लटका करके रहे महाप्रभु कृपा कृष्ण प्रेम गल महाप्रभु की अपूर्व कृपा है गल प्रेम है ये तो कहिल ताते चैतन्य कृपा फल इसी का नाम तो चैतन्य के कृपा फल है ये हमने जगदानंद जी के वृंदावन आगमन का वर्णन किया इसी के बीच में देवदासी के गायन के प्रसंग का निरूपण किया महाप्रभु ने जैसे शिव रघुनाथ भक्त के ऊपर कृपा की उस प्रेम फल का निरूपण किया इस परिच्छेद में ये तीन कथाएं विशेष रूप से वर्णन की गई हैं इनको जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे श्री गौरहरी उसे प्रेम फल प्रदान करेंगे हरि गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन धारी लाल की जय जय श्री राधेश Yeah yeah yeah, yeah.